ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के सातवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के छह सूत्रों में से पांच सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं इसमें ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए मन के साथ जो उपासक है उनमें पूर्व अधिकरणों में वर्णित जो ऐश्वर्य है वह निरवग्रह होगा या सावग्रह होगा इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है पूर्व पक्षी ने बताया कि आपनोति स्वराज्यम इत्यादि श्रुतिया निरंकुश ऐश्वर्य बता रही है उपासकों को ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए मिलता है करके इसलिए समनस्क जो ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक हैं, उनका ईश्वर के ऐश्वर्य के तरह ही निरतिश ऐश्वर्य मानना चाहिए इत्याक पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर जगत व्यापार वर्जम प्रकरण असनिहतवाच इत्यादि सूत्रों से भगवान वेदव्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं तो ये कहा कि समनस्क उपासकों को सावकास सावकाश से ऐश्वर्य प्राप्त होता है से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता आकाश आदि जगत उत्पत्ति विषय ऐश्वर्य उनमें नहीं आता है ईश्वर में ही रहता है और केवल बाकी जो भोग के लिए अपेक्षित तो भोगों के साधन है उन्हीं को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने का सामर्थ्य रूप ऐश्वर्य होता है आकाश आदि जगत को उत्पन्न करने का ईश्वर के पास ही रहेगा और ये जो ईश्वर का उन्होंने ध्यान किया है तो ईश्वर में विद्यमान गुण आने चाहिए उनमें तो ईश्वर में निरवग्रह ऐश्वर्य है तो इनमें भी निरवग्रह यानी निरतिशय ऐश्वर्य आना चाहिए इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि जैसे परमेश्वर में एक नित्यमुक्त पारमार्थिक निरूपाधिक स्वरूप है विकारावर्ती स्वरूप है वह नहीं आता है उपास्य निष्ठ होने पर भी ऐसे उपास्यनिष्ठ होने पर भी उपासक में सभी गुण उपासक के नहीं आएंगे उपास्य के अबितु तो जिन जिन गुणों से विशिष्ट उसने उपास्य का चिंतन किया है उन्हीं उन्हीं गुणों का उपासक में आविर्भाव होगा प्राकट्य होगा बाकी उपास्य निष्ठ अन्य गुण उपासक में नहीं आएंगे तो निरति से ऐश्वर्य रूप जो गुण है उसका चिंतन ही उसने नहीं किया है इसलिए वह नहीं आएगा क्यों चिंतन नहीं किया तो निरतिश ऐश्वर्य गुण विशिष्ट ईश्वर के चिंतन का विधान न होने से श्रुति ने सत्य संकल्पवादी गुणों से विशिष्ट ईश्वर का चिंतन करो करके बताया जगत सृष्टित्वादी गुणों से विशिष्ट ईश्वर का चिंतन करो ऐसा नहीं बताया है इसलिए वो नहीं आएगा उपासक जगत सृष्टित्वादी परमात्मा का उपास्य का विकारावर्ती रूप भी है इसे दर्शेत एवं प्रत्यक्ष अनुमाने इस सूत्र में बताया गया श्रुति और स्मृति प्रमाण से निश्चित होता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार भी है किसमें मायोपाधिक होने के कारण लोक में पहुंचे हुए उपासकों की भी उपाधि माया होगी तो हम जगत की उत्पत्ति करेंगे हम जगत का पालन करेंगे जगत का लय करेंगे ऐसा चिंतन कब किया उन्होंने उपासना करते वक्त तो किसने बताया ऐसा चिंतन करने के लिए तो तो नहीं तो जानकार शास्त्र का जानकार जो आचार्य होगा वो बताएगा नहीं इसलिए कि शास्त्र ने नहीं बताया है उसे शास्त्र में कोई ऐसा विधि वाक्य है नहीं जो मनुष्य को ये बता दे जगत सृष्टिदी गुणों से विशिष्ट परमेश्वर की तुम आंग्रह उपासना करो ऐसा बताने वाला कोई शास्त्र वचन होगा तब तो शास्त्र का अभिज्ञ जो गुरु है वो बताएगा कि ऐसा चिंतन करो और उसके कहने से करेगा उपासकेदि। लेकिन ऐसा कोई शास्त्र अभिज्ञ गुरु बता नहीं सकता क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया नहीं ये भाष्यकार भगवान ने कहा है टीकाकार ने कहा है और भाष्यकार और टीकाकार श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलय है वे चलते फिरते श्रुति रूप ग्रंथों के पुस्तकालय हैं ग्रंथालय हैं यदि चलता फिरताय ग्रंथालय देखना है तो भाष्यकार को देखो ये कहा जाता है तो उन्होंने तो सारे वेद देखे हैं कहीं ऐसा मिला नहीं इसलिए जगत सृष्टित्व आदि गुणों से विशिष्ट चिंतन अशास्त्रीय माना जाएगा वो चिंतन व्यर्थ ही जाएगा उपल नहीं देगा उपासना तो शास्त्र सम्मत होते जो अनुष्ठे अर्थ है उसके लिए गीता ने कहा तस्मा शास्त्रम प्रमाण अंत कार्य कार्य व्यवस्थित तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निश्चय शास्त्र प्रमाण से होगा शास्त्र जो बताएगा वो करना है शास्त्र जो नहीं बताएगा वो नहीं करना है तो शास्त्र ने नहीं बताया है सृष्टित्वादि गुणों से विशिष्ट ईश्वर की उपासना इसलिए वो नहीं करेगा शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला नहीं करेगा उन गुणों से विशिष्ट चिंतन तो गुण वहां जाने पर भी नहीं आएंगे जिन गुणों से विशिष्ट चिंतन करने के लिए शास्त्र बताता है उन गुणों से विशिष्ट चिंतन करेगा सत्य संकल्पत्वादी गुणों का चिंतन करने के लिए बताते बताते हैं तो वे गुण वहां जाकर के प्रकट हो जाता है और शास्त्र ने उपासकों को ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों को ब्रह्मलोक के जो स्वामी हैं उनका भोग जैसा है ऐसा ही उपासकों को भी भोग होता है ये बताया भोग की समानता बताई है तो हिरण्यगर्भ जो खाते पीते हैं वही ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों को खिलाते हैं पिलाते हैं ऐसा शास्त्र बताता है का मतलब भोग, भोग में समानता है हिरण्यगर्भ के साथ उपासकों की बाकी इसमें नहीं बाकी क्या रह गया फिर जगत आदि रूप व्यापार उसमें समानता नहीं है अब अंतिम जो सूत्र है इसका अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार नोन वित्त आदि से ननु सति सयत्वात् ऐश्वर्यस्य नतीतिश्वादा इत्यतः प्रसजेत इत्यत उतर भगवान्दरायण आचार्य पठति तो ननु सति अर्थ हैं इन पांच सूत्रों से जो अर्थ निकल आया उसे स्वीकार करने पर वंशति का अर्थ है तो इन पांच पांचों सूत्र सिद्धांत क्या हैं इन सूत्रों से क्या अर्थ निकला ये अर्थ निकला कि ब्रह्म लोक में पहुंचे हुए का जो उपासक है उनमें सातिशय ऐश्वर्य होता है निरतिशय ऐश्वर्य नहीं होता है यह अर्थ इन पांच सूत्रों से निश्चित हुआ तो एवं सती का अर्थ हैं ऐसा मानने पर तो एवं सती तो सातिशयत्व तो उपासकों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है वो साती से हैं तो साती से होने से जैसे मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य वाले हैं इंद्रादी देवता स्वर्ग में जो बने हैं पहले मनुष्य शरीर में रह करके शास्त्र ने बताए हुए स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत यज्ञ आदि किए कर्म और मनुष्य शरीर छोड़ करके स्वर्ग में पहुंच करके इंद्रादि बने उन इंद्रादियों में हम लोगों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य है कि नहीं अधिक ऐश्वर्य है तो वो उपासकों की अपेक्षा न्यून है लेकिन हम लोगों की अपेक्षा अधिक है तो साथ ही होता है सापेक्ष ऐश्वर्य ईश्वराधीन ऐश्वर्य इंदिरादि देवताओं का है तो वो जैसे क्षीण हो जाता जब तक यज्ञादि से उत्पन्न हुआ अपूर्व पुण्यात्मक के साथ है तभी तक वह ऐश्वर्य उनके पास रहता है जैसे ही वह पुण्य समाप्त हो जाता है पुण्यात्मक अपूर्व तो गीता बताती है क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति तो मृत्युलोक में आ जाते हैं यानी उनकी पुनरावृत्ति होती है तो इंद्रारी देवता सात ऐश्वर्य होने वाले होने से जैसे ही उनके पुण्य से उत्पन्न हुए ऐश्वर्य का क्षय हुआ भोग करके विनाशी ऐश्वर्य है सात होने से और उसका विनाश होते ही उनकी पुनरावृत्ति होती है ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों का भी ऐश्वर्य इंद्रादि देवताओं के तरह सातिशय होने से विनाशी मानना पड़ेगा और विनाशी ऐश्वर्य होगा यदि तो फिर उनकी भी पुनरावृत्ति माननी पड़ेगी इंद्रादि देवता के तरह ही उनकी पुनरावृत्ति होगी मुक्त नहीं हो पाएंगे इस प्रकार की शंका हो रही है इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार व भगवान वेद जी अंतिम सूत्र लिखते हैं अनावृत्ति शब्दात तो ये शंका लिखी है कि ननु एवं सती सातिशयत्वात यानी ऐश्वर्य से सातिश्यवात उपासका नाम ऐश्वर्य से सातिश्यवात ऐसे लगाना तो उपासकों का ऐश्वर्य सातिशय होने से अंतवत्व ऐश्वर्य तो उपासकों के ऐश्वर्य में विनाशित्व प्राप्त होगा वो नष्ट हो जाएगा विनाशित्व सात ततश्च तो फिर ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा तो जैसे देवताओं का ऐश्वर्य समाप्त होते ही उनकी पुनरावृत्ति होती है ऐसे इनकी भी पुनरावृत्ति हो जाएगी तो ततच य आवृत्ति प्रसजेता यु उपासना तत का अर्थ है ऐश्वर्य नष्ट होने से क्या होगा कि आवृत्ति होगी फिर मृत्युलोक में जन्म होगा ये आवृत्ति है शब्द है शंका के समाप्ति का द्यो तक इस प्रकार की शंका हुई प्रश्न हुआ तो कहते हैं अत उत्तरम पठति। तो उत्तर बताते हैं या उत्तरम सूत्रम उत्तरम पठति, यानी उत, उत्तर आ, बताने के लिए सूत्र का पाठ करते हैं कौन तो कहते हैं बाधरायण आचार्य भगवान बाधरायण आचार्य तो भगवान बादरायन इत्यादि जो विशेषण है व्यास जी के सूत्रकार के एक भगवान हुआ विशेषण पठती के करता है बादरायण आचार्य तो ये तीनों विशेषण हैं व्यास जी के भगवान भी बादरायण भी आचार्य भी विशेष्य है सूत्रकार ये विशेष होगा तो इन तीन विशेषणों से विशिष्ट सूत्रकार ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों का ऐश्वर्य सातिश होने से विनाशी होगा और विनाश जब होगा तो उनके पुनरावृत्ति की शंका होगी उस शंका का निराकरण करने वाला सूत्र पाठ करते हैं ऐसा बताया तो ये तीन विशेषण अलग अलग व्यास जी के ग्रंथ के अंतिम सूत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार क्यों दे रहे हैं इसे टीकाकार बता रहे हैं भगवान इस विशेषण के अवतरण में कहते हैं शास्त्र समाप्ति सूचयन सूत्रकार पूजयति भगवानी तो शास्त्र है ब्रह्म सूत्र चार अध्यात्मक इसके समाप्ति को सूचित करते हुए ब्रह्म सूत्र रूप शास्त्र के समाप्ति को सूचित करते हुए सूत्रकारम पूजयति तो सूचयन ये विशेषण बनेगा भाष्यकार का तो भाष्यकार ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की समाप्ति को सूचित करते हुए सूत्रकार का सम्मान करते हैं सूत्रकारम पूजयेति, सूत्रकार की पूजा करते हैं पूजा करना है सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना उनके लिए तो सम्मान सूचक शब्द प्रयोग हुआ भगवान तो व्यास जी को भगवान कह रहे हैं तो इनमें भगवत तो क्या है तो भगवत्ता व्यास जी की बताई जा रही है भगवतम सर्वज्ञत्व टीका में टीकाकार ने कहा तो व्यास जी में भगवत्ता क्या है तो सर्वज्ञता व्यास जी सर्वज्ञ है भगवान के ज्ञान कला के अवतार है ना भागवत में भगवान के मुख्य दस अवतार बताएं और अवानतर अलग अलग अवतार भी बताए हैं ना उनमें एक ज्ञान कला का अवतार हैं व्यास जी ओ विभूति में दसवें अध्याय में व्यास जी को क्या बताया किसमें मैं व्यास हूं करके है हाँ? मुनि नाम अप्य हम व्यास कवि नाम उषणा कवि तो मुनियों में मैं व्यास मुनि कहते हैं मंतारो शास्त्र तत्वावगनतारो मुनय तो मनन करने वाले शास्त्रार्थ का और मनन से शास्त्र के तत्व यानी सार को अच्छी तरह से जो जानते हैं शा, शास्त्र तत्वावगनतारो मुनय शास्त्र के तत्वों को अच्छी तरह से जो जानते हैं वेद के अर्थ के विषय में जिनको न संशय है न विपर्य है उन्हें मुनि कहते हैं और ऐसे मुनियों में अनेक हैं मुनि जिनको वेदार्थ के विषय में संशय नहीं विपर्य यानी भ्रांति नहीं सम्यक शास्त्रार्थ निश्चय है वेदार्थ निश्चय है <coughs> ऐसे अनेक मुनियों में मैं व्यास मुनि नाम है ना। निर्धारण में सष्टी है तो अनेक वेदार्थ निश्चयवान महापुरुषों में यदि मेरी कोई विभूति है तो भगवान कहते हैं व्यास जी है <coughs> उनको वेदार्थ के विषय में यथार्थ बोध है कृष्ण तो, तो भगवान ही है स्वयं है तो, तो... ही है गीता में तो वो कितने बार कहते हैं अहम अस्य जगत माता धाता पितामह है? मैं इस जगत का माता हूं पिता हूं धाता हूं माता पिता हूं का अर्थ उत्पन्न करने वाला हूं धाता हूं का अर्थ है स्थिति करने वाला हूं हु? तो इस प्रकार ये जो है और लय भी करता हूं अहम अस्य जगत प्रभो प्रलयस्त तथा ये कहते हैं ना ओ सर्वज्ञत्व व्यास जी में भगवत्ता है सर्वज्ञता और आचार्यत्व तो क्या है आचार्य भी विशेषण दिया ना तो आचार्य तो कहा जाता है आ शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मा तस्मा आचार्य कीर्ति तो जो शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है आचिनोति शास्त्राथम व्याजी शास्त्र के अर्थ को जानते हैं और आचार्य स्थापयत्यपि और दूसरों को शास्त्र मार्ग पर चलाते हैं शास्त्रार्थ को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं आचार्य स्थापित जो अपने अनुयायी हैं उन्हें शास्त्र मार्ग पर चलने की निरंतर प्रेरणा करते हैं अशास्त्रीय मार्ग से हटाते हैं शास्त्रीय मार्ग में लगाते हैं तो माना जाता है आचार्य स्थापय ती शास्त्रार्थम अनुयायी आचार्य शास्त्रार्थम स्थापयती तो दूसरों को ही शिक्षा देते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो और स्वयं तो कहते स्वयं आचरते अस्मात तो स्वयं भी शास्त्रानुसार ही आचरण करते हैं जिस कारण से उस कारण से आचार्य कहा जाता है तो ये जो आचार्य का लक्षण है वह व्यास्य में घटता है अपने जो अनुयायी हैं ब्रह्म जिज्ञासु उनकी ब्रह्मनिष्ठा का संवर्धन कर रहे हैं ना ब्रह्मनिष्ठा में उन्हें स्थापित कर रहे हैं शास्त्र है यहां पर वेद का ज्ञान कांड उपनिषद है संसनाथ शास्त्रम और उपनिषद अर्थ का जीवन में स्थापन है विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी गविहस्ति सुनिचोपाके पंडिता समदर्शन तो सभी की प्रत्यग आत्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में सब में स्थित जो ब्रह्म है सर्वांतरियामी है सर्वात्मा उसी का मैं के रूप में बार बार अनुसंधान अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा शरीरादि मात्र से निकाल करके उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसी में स्थापित करना ये तो है उपनिषद अर्थ को अपने जीवन में स्थापित करना धारण करना और इसके लिए प्रेरणा ब्रह्म सूत्र से मिल रही है इसलिए व्यास जी जो वेदों का ज्ञानकांड रूप शास्त्र है वेदांत उपनिषद है उसके अर्थ को ठीक ठीक इन सूत्रों की रचना करके जिज्ञासुओं को बता रहे हैं और साधन भी बता रहे हैं आवृत्ति असकृत उपदेशा इत्यादि से आत्मा इति च इत्यादि से इस सूत्र की रचना करके पूर्वाचार्यों ने मैं के रूप में ही उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का ग्रहण किया है और अपने शिष्यों को आत्मा के रूप में ही ब्रह्म का ग्रहण करने के लिए कहते हैं ऐसा इन सूत्रों की रचना करके ब्रह्म को मय के रूप में धारण करने की बार बार प्रेरणा दे रहे हैं न्यास जी इसलिए व्यास जी को माना जाएगा आचार्य आचार्य स्थापयत्यपि। इस आचार्य विशेषण की सार्थकता बता रहे हैं भगवत बताई कि सर्वज्ञता है उनमें और आचार्यत्व तो क्या है तो सूत्र द्वारा टीका में शिष्या नाम आचार्य स्थापनात् आचार्यत्व तो सूत्र के द्वारा शिष्यों को आचरण में स्थापनात् याने शास्त्रार्थस्य शास्त्रार्थ तो शिष्य के आचरण में वेदांत की वेदांतार्थ की स्थापना होगी कि वे कार्यक्रम संघात के हरेक व्यापार के समय भी अपने आप को इंद्रिया इंद्रियार्थेशु वर्तन्त इति मत्वान सज्जते पश्चन श्रीमन स्वपन, स्वपन जिग्रहण इत्यादि से जो इंद्रिय व्यापार बताए हैं कार्यक्रम संघात के व्यापार बताए हैं वो सारे व्यापार करते हुए भी ये सारी जो प्रकृति के ही कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए गुण हैं वही सारे व्यापार कर रहे हैं गुणागुणेशु गुने, वर्तंत इति मत्वा न सज्जते वो हो अपनी अहंता को अकर्त्री अकर्तृक् ब्रह्म भाव में स्थापित करके इनके साक्षी के रूप में अवस्थित रहना ये वेदांतार्थ की आचरण में स्थापना है ये ब्रह्म सूत्र के माध्यम से करा रहे हैं इसलिए आचार्य है व्यासि तो ये कहा कि सूत्र द्वारा शिष्याम आचार्य स्थापना आचार्यत्वम् व्यास में आचार्यत्व हुआ तो बादरायण तो क्या है बादरायण भी कहा उनको <coughs> तो बादरायणत्व तो को स्पष्ट करते हुए टीकाकार कहते हैं बादरायण पदे न आश्रम वासोक्तिया नित्य सर्वज्ञ परम गुरो नारायण प्रसाद प्रसाद्योतनात तत्प्रणीत शास्त्रे निरव्यता द्योत कहते बादरायण यह विशेषण भगवान सूत्रकार का दे करके भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र निर्दोष है ब्रह्म सूत्र ग्रंथ निर्दोष है क्यों निर्दोष है तो कहते हैं कि निर्दोष इसलिए हैं कि भगवान के प्रसाद से प्रसाद स्वरूप यह प्रकट हुआ है भगवान के प्रसाद से अनुग्रह से बना हुआ ग्रंथ है तो भगवान के अनुग्रह से जो बनता है भगवान तो निर्दोष है ना निर्दोषम ही समम ब्रह्म और नारायण भगवान है मित्य सर्वज्ञ वो हैं है बद्रिकाश्रम में हमेशा रहते हैं न बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ बद्री और बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ नाम से नारायण भगवान ही वहां पर विद्यमान है ना बद्री कहा जाता है ये जो बेर का पेड़ है उसे पहले तो वहां मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं था ना ऐसे शिव जी रहते थे कहते हैं पहले वहां पर शिव जी का स्थान था बद्रिक बद्रिकाश्रम एक बार शिव जी से मिलने के लिए आए भगवान विष्णु और वहां की सुंदरता देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगा शिव जी को कहा कि आप तो नित्य समाधि में रहते हैं ये स्थान हमको दे दीजिए आप और कहीं जाइए तो शिव जी फिर वहां से केदारनाथ चले गए उधर गए और ये इनको दे दिया विष्णु भगवान को कहा कि मैं यहां रह करके तपस्या करना चाहता हूं इसलिए तपो मूर्ति है वहां पर भगवान विष्णु बद्रिकाना बद्रीनाथ की मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति है लेकिन तपस्या करने के लिए बैठे हुए भगवान विष्णु है वो आज भी वहां पर तप कर रहे हैं मंदिर के पीछे वाले जो दो पहाड़ हैं उन पहाड़ों का नाम भी नर नारायण है तो उनके साथ नर भी उनके जो नित्य सखा हैं वो रहते हैं और नारायण दोनों भी वो पहाड़ के मुख्य तो पहाड़ के रूप में है बाद में फिर मूर्ति भी बना करके मूर्ति के रूप में मूर्ति भी प्रकट हुई और मूर्ति के रूप में भगवान वहां पर विद्यमान है तो जैसे ओंकारेश्वर महादेव तो ओंकार पहाड़ी ही है ऐसे वो नर नारायण पहाड़ी, नर और नारायण है और बाद में मूर्ति भी आई मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हुई जीव और परम नारायण ब्रह्म तो ये जो है नारायण भगवान वहा नित्य तपस्या करते हैं ना वो सर्वज्ञ है नित्य सर्वज्ञ है और बादरायण शब्द का अर्थ होता है आश्रम निवासी बादरायण शब्द का अर्थ है बद्रिकाश्रम निवासी वहां बद्रिक आश्रम में जो निवास करते हैं तो सारे ग्रंथ भगवान व्यास जी ने लिखे हैं वहीं पर गणेश गुफा और व्यास गुफा है ना वो कौन सा गांव माना गांव नाना गांव के पास में तो माना गांव के पास में जो व्यास गुफा है उसमें व्यास जी बैठे और उधर एक गणेश जी है सरस्वती नदी भी है और वहीं पर ये ब्रह्म सूत्र आदि की रचना हुई है तो वो ऐसे रचना हुई अनायास सहज वो कैसे हुई तो जो ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्य हैं नारायण भगवान वहीं से ब्रह्म विद्या प्रारंभ होती है ना इसलिए वेदांत कृत वेद विदे वचा हम वेदांत कृत का है वेदांत संप्रदाय कृत नारायण भगवान ही हैं और नारायण भगवान ही द्वापर में कृष्ण बनकर के आए इसलिए वे कहते हैं मैं वेदांत संप्रदाय का करता हूं ब्रह्म विद्या का प्रथम आचार्य हूं नारायण भगवान है और उन्हीं के प्रेरणा से उन्हीं के अनुग्रह से ब्रह्म सूत्र की रचना व्यास जी के द्वारा हुई है तो बादरायण यह विशेषण नित्य सर्वज्ञ जो नारायण भगवान है उनके स्थान में निवास करना जिनका स्वभाव है ऐसा बता करके व्यास जी का उनके अनुग्रह से ब्रह्म सूत्र रचित है इसलिए निर्दोष है दोष रहित है ये ज्ञापित कर रहे हैं बादरायण ये विशेषण दे करके ये यहां पर कह रहे हैं कि पदेन पदे न वासोक्त्या वासोक्तिया बद्रिकाश्रम में वास का कथन हुआ बादरायण शब्द का अर्थ हुआ बद्रिकाश्रम निवासी तो वहां निवास करने वालों पर बद्रिकाश्रम में निवासी जो भी हैं उन पर बद्री बद्रीनाथ भगवान का अनुग्रह बरसता है उस रूप से यदि निवास करते हैं तो श्रद्धा से करना होता है ना न्यास जी तो वहां रह रहे तो ऐसे ही नहीं रहेंगे वो बड़े शास्त्रोक्त पद्धति से रहते थे ब्रह्मचारी जी कहते हैं ना अपने तीर्थ पर निवास करना है तो बड़ा सावधानी से करना होता है यहाँ पर तक किया हुआ हरेक अपने ढंग का फल देता है कर्म ऐसे व्यास जी तो सर्वज्ञ हैं बद्री का आश्रम में रहते थे तो बद्री नारायण भगवान का जो स्वरूप है व्यक्त स्वरूप उसके साथ जुड़े हुए रहते थे तो इसलिए उनका अनुग्रह उनको प्राप्त है तो बद्रिकाश्रम वास नित्य सर्वज्ञस्य परम गुरो नारायणस्य परम गुरु जो नारायण है, हैद्याचार्य है प्रथम उनके प्रसाद द्योतनाथ उनके अनुग्रह का प्रसाद का द्योतन होता है ब्रह्म सूत्र ग्रंथ के प्रणयन में तो तत्प्रणीत शास्त्रे तथ शब्द का अर्थ है नारायण भगवान के प्रसाद से अनुग्रह से प्रणीत ये ग्रंथ है शास्त्र में निरवद्यताम देवत ईश्वर के अनुग्रह से बना हुआ होने के कारण वो निर्दोष ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र बादराण विशेषण को बादराय भी है हाँ हा, तो हाँ तो भाष्य भाष्य ग्रंथ के कारण वे वो भी आचार में स्थापित स्थापित करते न तो सूत्रार्थ तो समझना बड़ा कठिन होता भाष्य न होता तो, तो व्यास जी का जो कार्य है वही कार्य भगवान भाष्यकार ने भी किया है और वे भी यदि उपनिषदों की व्याख्या न करते तो उपनिषदों का सम्यक अर्थ समझना कठिन होता न इसलिए सर्वज्ञात्मुनि कहते हैं वक्तर मास नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वित सीत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमातम शंकरमर्चितांग्रिम मर्चितांग्रीम नित्य सरस्वती कहते वेद को और नित्य सरस्वती रूपा जो वेद है श्रुति है उसे उपनिषद रूपी श्रुति का वक्ता व्याख्याता भाष्य रूप से व्याख्यान करने वाला मिला तो जो श्रुति को अपना अभिप्रेत अर्थ है वही अर्थ बताने वाला मिला तो वह स्वार्थ समन्वित हो गई और उनके पहले जो उपनिषदों के व्याख्याता थे उनकी जो गलत सलत व्याख्याएं थी उसके कारण उपनिषद पर जो कलंक लगे थे उपनिषद अर्थ पर वो सब कलंक दूर हो गए यानी उपनिषदों में भेदाभेद बताया है द्वैत बताया है इत्यादि उपनिषदों का अर्थ निकालना यही उपनिषद पर कलंक है उपनिषद तो अद्वैत को बताते हैं ना और उपनिषदों का अद्वैत अर्थ न निकाल करके उपनिषदों का भेद अर्थ बताना या भेदा भेद आदि बताना यह सब जो है कलंक है और जगत को माइक न मान करके सत्य मानना और उपासना से मोक्ष की प्राप्ति मानना ज्ञान मात्र से न मान करके ये अनेक अनेक सिद्धांत भगवान भाष्यकार के पहले थे और उसी को वेदांत समझा जाता था वही उपनिषदों का अर्थ समझा जाता था इस अर्थ का भाष्य होने के बाद खंडन हुआ निराकरण हो गया और श्रुति कहती है ज्ञानादेव तु कैवल्यम रिते ज्ञान मुक्ति तमेव विदिवाति मृत्यु मृत्युमेति नान्य पंथा विद्य ते अय नाय इत्यादि श्रुति वाक्यों को भगवान भाष्यकार ने ज्ञान से ही मोक्ष होता है ये बता करके उनका जो अर्थ है वही जगत में प्रकाशित किया ना ये स्वार्थ समन्वित होना हुआ और जो उपनिषद अर्थ में दोस्त है वही कलंक है वो निकल गए दोष किस में उपनिषद अर्थ में नहीं है लेकिन व्याख्या तो वैसे वे, अर्थ निकालने के कारण सदोष अर्थ प्रतीत हो रहा था उपनिषदों का वह सदोष अर्थ जो है उसका खंडन हुआ भाष्य बनते ही इसलिए वे भी एक प्रकार से आचार्य हैं उपनिषदों के अर्थ को हम लोगों में प्रकट करके बता रहे हैं ये कहा जाता है बद्रिक आश्रम में ही रहकर के भाष्य वगैरह बनाए हैं इसलिए बादरायन भी कहा जा सकता है उनको आचार्य भी हैं और भगवान भी हैं सर्वज्ञ ही हैं शंकरा शंकरा साक्षात तो ये व्यास जी के जो विशेषण है वो शंकराचार्य भगवान में भी स्थापित होते हैं और इसीलिए और व्यास जी ने भी इनको सर्टिफिकेट दे दिया प्रमाण पत्र दे दिया कहा जाता है कि एक बार बारिभाष्यकार भगवान तो अभी हुआ है ना कृष्ण अवतार के बाद में व्यास जी का अवतार तो पूरा हो गया था और सोलह वर्ष में ही ये सब भाष्याधि हो गए थे सोड से कृतवान भाष्यम और उनके जाने का समय आया था तो उत्तर काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में व्यास जी प्रकट हो गए और शास्त्रार्थ भगवान व्यास जी का और भगवान शंकराचार्य जी का हुआ वृद्ध रूपधारी व्यास जी का और भाष्यकार भगवान का तद रंग हती संदर प्रतिपत्तो रंगहति संपरिशोक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम इत्यादि प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम इत्यादि जो अधिकरण है इस अधिकरण में शास्त्रार्थ हुआ और आठ दिन तक चला करते व्यास का और भाष्कर भगवान का और अंत में वृद्ध ब्राह्मण को ही मौन होना पड़ा व्यास जी को फिर वो प्रकट होकर व्यास जी ने उनको कहा कि जो मुझे ब्रह्म सूत्र के माध्यम से उपनिषदों का अर्थ जिज्ञासुओं को बताना अपेक्षित था वही मेरा अभिप्रेत अर्थ सूत्र के माध्यम से जो अभिप्रेत अर्थ था उसी अर्थ को आपने इस भाष्य में लिखा है इसका अधिकारियों में प्रचार प्रसार होना चाहिए तो भाष्कर भगवान ने कहा तो ठीक है कोई करते रहेंगे मैं तो अब जाने वाला हूं मेरा तो समय आ गया जाने का तो कहा भी आप नहीं जा सकते हैं आपको छोड़कर के इस कार्य को सुसंपन्न कर और कौन कर सकता है तो कहा हम हमको 16 वर्ष की आयु मिली हुई है भगवान शंकर के अनुग्रह से और 16 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं। तो व्यास जी ने फिर और 16 वर्ष अतिरिक्त आयु बढ़ा दी उनकी नवीनीकरण करा दिया उनके इस लीज का लीज पर मिला हुआ शरीर होता है ना कुछ समय के लिए तो जमीन का नवीनीकरण तो यहाँ तो जैसे तैसे होता रहता है दे ले करके लेकिन भगवान की जो ये क्षेत्र है ये भी क्षेत्र है ना इसकी लीज का नवीनीकरण सबके नहीं होता है जो कोई भी आवेदन पत्र कर ले और हमारा नवीनीकरण कर लो रहने दो तो नहीं हो पाता देन लेन से भी नहीं होता उसके लिए कोई योग्य अधिकारी होते हैं उन्हीं को एक तो बढ़ाई आयु व्यास जी ने सोलह वर्ष भगवान शंकराचार्य जी की और शिव जी ने मारकंडेय की उनको तो पांच वर्ष की आयु प्राप्त थी कहा कि एक कल्प तक रहो एक कल्प के लिए उनको दे दिया का मतलब ब्रह्म, ब्रह्मा जी की आयु जब तक है ये खंड प्रलय होते तब भी रहते हैं शंकराचार्य जी का ही नर्मदाष्टक है ना? उसमें उन्होंने लिखा है कि ये नर्मदा जी जब जल प्रलय होता है उस समय मृकंड ऋषि के सुनु यानी पुत्र को एक नौका देती है और उस नौका पर वो बैठ करके तैरते रहते हैं सारी पृथ्वी जलमग्न होती है लेकिन वो उस नौका में बैठ करके तैरते रहते हैं उस समय भी उनका नाश नहीं होता कल्प तक की आयुधी का मतलब ब्रह्मा जी के तरह जब तक चंद्रमा सूर्य तब तक के लिए मार्कंडे ऋषि को बना दिया तो हा मृकंड के पुत्र होने से हैं। है हाँ, वो चिरंजीव हैं। और अशोकथामा को चिरंजीव किसने बना अशोत्था भी चिरंजीव है ना रामजी ने बिभीषण को और हनुमान जी को बताया कि आप रहो यहां पर कल्प तक अश्वत्थामा को चिरंजीव कृष्ण ने बनाया कि यहाँ तो हा इतना जघन्य पाप किया ना ब्राह्मण होकर के भी तो ये जो यहाँ का जन्म से ही मणि था वो निकाल दिया और उससे रक्त आज भी निकलता रहता है और कहा कि ये जो है शिक्षा लोगों को मिलती रहनी चाहिए और ये दुख तुमको लंबे समय तक मिलते रहना चाहिए इसलिए वो तो उसे भी चिरंजीव बनाया है लेकिन उसे वो पुण्य कर्म के फल स्वरूप नहीं पाप ये कि दुख भोगने के लिए नहीं तो थोड़े समय में वो तो दुख भोग करके समाप्त तो वो शरीर छूट जाए तो लोगों को शिक्षा कम मिलेगी ना वो तो आतताई कहीं आत आतता किया सोते हुए बच्चों को मार डाला वो ब्रह्मास्त्र भी गर्भ में भी छोड़ दिया कहीं ये किए ना आ? हाँ तो लोग ऐसे कर्म करने का फल क्या होता है वो देखते रहे आज भी रक्तस्राव होता ही जा रहा है उसका बेचारे को बड़ा कहीं किसी को माथे में गोली लग जाए तो एक दो क्षण में ही समाप्त हो जाता है और वहां पर फिर सब कुछ तो ये जीवन का तंत्र यहीं से चलता है और वही हमेशा दुखी रहे और वो लोगों को शिक्षा मिले कि ऐसा करने से ऐसा होगा लंबा समय तक दुख भोगना पड़ेगा इसलिए उसे भी वो कर दिया है हा तो ये कुछ कुछ लोगों को वो है ऐसे शंकराचार्य जी को सोलह वर्ष की आयु फिर व्यास जी ने दी है ना इसलिए व्यास जी का अभिप्रेत जो अर्थ था वो स्वयं व्यास जी ने ही भाष्कर भगवान को कहा कि मेरे सूत्रों से मैं जो बताना चाहता था वही इस भाष्य में प्रकट हुआ है वो है अब सूत्र का अवतरण है तो सगुन ब्रह्म विद्या सातिशय ततो तगुण विद्या विद्या अनावृति इत्याह अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात टीका में कि सगुण ब्रह्म विद्या तो यद्यपि इन पांच सूत्रों में बताया जैसे उसके अनुसार तिशय फला ही है उसका सातिशय ऐश्वर्य ही फल है और सातिशय होने से विनाशी भी होगा विनाशी होने से फिर आवृत्ति होनी चाहिए लेकिन कहते आवृत्ति नहीं होती है उपासकों की अहंग्र उपासकों की यह ऐश्वर्य जिन उपासकों को प्राप्त होता है अहंग्र उपासकों को वो मुक्ति की साधनभूत उपासना होने से उन्हें वहां जाकर के ब्रह्म ज्ञान होता है निर्गुण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है और उस निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल जो अनावृत्ति है मोक्ष है वो भी मिलता है वो मोक्ष मिलता है तमे वो विदिता अति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते ते अयनाय इस श्रुति के अर्थ की भी रक्षा हो जाती है न खाली सगुण ब्रह्म विद्या से मात्र मुक्ति नहीं मिली तमेव विदि में तम शब्द का अर्थ है निर्विशेषम ब्रह्म परमात्मा निर्विशेषम परमात्मा विदिवा तो निर्विशेष परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव करके ही आ, मोक्ष को प्राप्त करता है तमेव विदिमृत्युमे अति मृत्यु अति मृत्यु है मोक्ष अमृतत्व नान्य पंथ विद्यते अयनाय उपासना या कर्मादि साधनांतर या समुच्चय ऐसा कोई भी नहीं है मोक्ष के लिए मोक्ष का साधन तो एक है निर्गुण ब्रह्म विद्या इस प्रकार ये सगुण ब्रह्म उपासकों का ऐश्वर्य साथतिशय होने पर भी उनकी अनावृत्ति निर्गुण ब्रह्म विद्या से होती है इसे बता रहे हैं अंतिम सूत्र में और कैमुतिक न्याय से ये बता रहे हैं जब सगुण ब्रह्म उपासक भी ब्रह्मलोक में जाकर के साथ फल प्राप्त करते हैं और बाद में मुक्त होने के लिए निर्गुण विद्या प्राप्त करते हैं और मुक्त होते हैं तो क्या कहना है कि यही मनुष्य शरीर में रहते रहते जिनको निर्विशेष ब्रह्म का अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में अनुभव हुआ उनकी अनावृत्ति होगी इसके विषय में क्या कहना है ऐसा कई मौतिक न्याय बता करके निर्विशेष ब्रह्म में ही ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य है ये भी एक प्रकार से समन्वित करें। जिज्ञासा से ब्रह्म से ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से उपक्रम है और उपसंहार में भी वो जिज्ञास ब्रह्म को बताया जा रहा है क्योंकि उपासना से मोक्ष नहीं बताया जा रहा उपास ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों के साथ से वर्णन का साथति से ऐश्वर्य का वर्णन करके उन्हें निर्गुण ब्रह्म विद्या से मोक्ष बताया जा रहा है वहां निर्गुण ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है इसलिए ब्रह्म सूत्र के उपक्रम तथा उपसंहार में निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन होने से ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म में है अद्वितीय ब्रह्म में है यह निकलेगा एकत्व ब्रह्मात्म है और वही उपनिषदों का अर्थ है <coughs> सूत्र को देखिए अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात तो जो सुषुना नाड़ी से अंतिम समय निकल करके मूर्धा का भेदन करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं अमानव पुरुष ने कार्य ब्रह्म को प्राप्त कर लिया करा दिया जिनको वे सगुण ब्रह्म उपासक उनमें अमांतर भेद हैं कुछ प्रतीक उपासक हैं पंचाग्नि उपासक आदि वे और कुछ हैं अहंग्र उपासक क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने वाले वे अधिक हैं और प्रतिक उपासना में ये पंचाग्नि उपासना करने वाले और आपके अश्वमेध कर्म का फल भी बताया है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं इसलिए बृहदारण्य के प्रथम प्रकरण में ही जो अश्वमेध ब्राह्मण है उसमें जो अश्वमेध कर्म के अधिकारी नहीं हैं अश्वमेध कर्म का अधिकारी है राजा और जो वेदाधिकारी तो है वेदोक्त साधन का अधिकारी है लेकिन अश्वमेध कर्म का अधिकारी नहीं है वो चाहता है अश्वमेध कर्म का जो फल है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति वही प्राप्त करना ब्राह्मण और वैश्य तो उन्हें कहा कि अश्वमेध उपासना करो तो अश्वमेध में अश्वमेध कर्म का जो मुख्य अंग है अश्व उसमें प्रजापतित्व की दृष्टि पहले घोड़े की दृष्टि घोड़ा ही है उसमें प्रजापतित्व की दृष्टि करनी है और फिर उसका मय के रूप में चिंतन वो अश्वमेध उपासना है ना उस उपासना का कर, उपासना को करने वाले भी ब्रह्म वहां पहुंचते हैं ये बताया है। तो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने वाले भी गए हैं अश्वमेध कर्म करने वाले भी गए हैं प्रतिक भी गए हैं पंचाग्नि उपासक उनमें से जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना मनुष्य शरीर में रह करके किए हुए हैं उनकी जो है अनावृत्ति होती है और प्रतीक तथा अश्वमेध कर्म करने वाले उनकी कल्पांतर में आवृत्ति होती है इस कल्प में नहीं होगी अगले कल्प में होगी इसलिए यहां पर लेना कि जो अर्चरादि मार्ग से देवयान पहुंचे हैं देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचे हैं और क्रम मुक्ति की साधन उपासना करके गए हैं वे उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करके फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है अनावृत्ति शब्द का अर्थ है अनावृति को प्राप्त करता है उन्हें वहां पर ब्रह्मा जी से जो ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य हैं, प्रथम आचार्य नारायण भगवान द्वितीय आचार्य पद्मभव। पद्मभव पद्म ब्रह्मा जी को कहते हैं उनसे ब्रह्म ज्ञान मिलता है निर्विशेष ब्रह्मबोध उन्हें प्राप्त होता है और फिर वो उस निर्विशेष ब्रह्मबोध से ब्रह्मा जी के साथ वे मुक्त हो जाते हैं यही अनावृत्ति है उनकी अनावृत्ति होती है यह कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं शब्दात न स पुनरावर्तते इत्यादि जो शब्द है तयोर्दुमायन अमृतत्व ये न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति वचनों से यह ज्ञात हुआ कि क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना करने वाले उपासक ब्रह्मलोक में पहुंच करके निर्विशेष ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं ये हमें शब्द से यानी श्रुति से शब्द प्रमाण है श्रुति न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुति प्रमाण से ज्ञात हुआ अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात ऐसे पूरे सूत्र का ही दो बार उच्चारण हुआ ना दूर दुरु, दुरुक्ति है ये बताती है ग्रंथ समाप्ति को शास्त्र समापन हुआ है अध्याय के समाप्ति में तीन अध्यायों के समाप्ति में एक एक पद की अंतिम सूत्र के एक एक अंतिम पद की आवृत्ति है और यहां पूरे सूत्र की आवृत्ति की जा रही है पूरे शास्त्र की समाप्ति बताने के लिए चौथा अध्याय समाप्त हुआ और पूरा शास्त्र भी समाप्त हुआ अनावृति शब्दात अनावृत्ति शब्दात से बताया जा रहा है इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं आज तो भाष्य करना था पूरा लेकिन पुराणों की ज्यादा कथा हो गई राम राम पूर्णमद पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति ओ शंकर